है इससे बड़ी संपत्ति और कोई भी मूल्यवान संपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति बहुत मूल्यवान संपत्ति का स्वामी होता है लेकिन फिर भी वो दुखी उद्विघ्न अशांत और खिन्न देखा जाता है इससे पता लगता है कि अगर जीवन में जीवन की सार्थकता को समझना है जीवन को ढंग से जीना है तो उसे योग और ध्यान की शरण में आना ही होगा इसी अभिप्राय से स्वामी जी प्राणायाम के विषय में अपनी बात कह रहे थे तो थोड़ा आगे पढ़ें आज रमन पढ़िए अब प्राणायाम का विचार किया जाता है यहाँ से पृष्ठ संख्या चौरासी अब प्राणायाम का विचार किया जाता है प्राण अर्थात श्वास और आयाम अर्थात मुंबई त्पर्य श्वास की लंबाई को प्राणायाम कहते हैं प्राणायाम का प्रयोजन है की बहुत देर तक श्वास रोका जाए बहुत समय तक प्राणायाम करने से चित्त एकाग्र हो जाता है प्राणायाम का मुख्य काम यह है कि यदि योग शास्त्र के अनुकूल श्वास भीतर बाहर छोड़े तो शरीर की निरोगता की उन्नति होती है ईश्वर में लोग लगाने को प्रत्याह कहते हैं मुख्य मुख्य स्थानों में चित्र को स्थिर करने का नाम धारणा है आत्मा मन और इंद्रियों को किसी वस्तु में लगाकर उस वस्तु पर मनन करने का नाम ध्यान है ईश्वर में लय होने का नाम समाधि है। जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एकत्र हो जाए तो उसे संयम कहते हैं इसी प्रकार पतंजलि ने उपासना की युक्ति बतलाई है और मुक्ति के अनेक साधनों का यथार्थ वर्णन तो किया है परमेश्वर परमेश्वर में चित्र लगाने की शिक्षा करते हुए कहीं भी यह नहीं बतलाया गया की मूर्ति पूजा पुजा थी कोई साधन है इसलिए उपासना के वर्णन में कहीं भी मूर्ति को ज्यादा सहारा नहीं मिलता अब जी कहते है कि जिस प्राणायाम की चर्चा मैं कर रहा हूँ तो उस प्राणायाम के शब्दार्थ को खोल रहे हैं कि प्राण और आयाम ये दो शब्दों से प्राणायाम शब्द का निर्माण हुआ है और प्राण में भी प्राउपसर्ग है और अन्य प्राण धातु है उससे ये प्राण शब्द बना है तो वहां धातु पाठ में भी श्वास लेने और छोड़ने के अर्थ में ही प्रयोग देखा जाता है और फिर कहते हैं आयाम आयाम कहते हैं विस्तार को विस्तार कर देने यानी प्राणायाम का विस्तार करने के लिए महर्षी पतंजलि क्यों जोर दिया करते हैं तो हम सामान्य रूप से दिन में सांस तो लेते हैं छोड़ते भी हैं। परंतु हमें अपनी श्वास का ना लेने का पता लगता है ना छोड़ने का पता लगता है क्योंकि हम अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें अपने श्वास वश्वास का ध्यान ही नहीं आता कि हम श्वास ले रहे है या छोड़ रहे हैं हृदय धड़क रहा है नहीं धड़क रहा है हमें कहा पता लगता है पता तब लगता है जब हृदय के को ऊपर कोई समस्या खड़ी होती है और वो भी हाथ लगाने पर जब ध्यान देंगे तो पता लगेगा वैसे पता ही नहीं लगता हम इतने काम में व्यस्त रहते तो पतंजलि और व्यास जी कहते हैं कि अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ और पुष्ट बनाने की इच्छा है तो हम खुले स्थान में रमणी के स्थान में शुद्ध वायु जहां प्रभावित हो रहा हो हम दैनिक दिनचर्या में जिन श्वास प्रश्वासों को लेकर के अपने शरीर को जीवित रखते हैं वो काफी नहीं है वो पर्याप्त नहीं है क्योंकि उससे तो बीमारियां ही पैदा हो जाती है जैसे कारखाने के अंदर जहां प्रदूषण ही प्रदूषण हो कोई चीज बन रही है जैसे मान लीजिए उदाहरण देते हैं अपने हृदय जी उदाहरण देते हैं कि बहालगढ़ में एक रबड़ की फैक्ट्री लगी हुई थी और पास में गुरूकुल चलता था तो अब उसकी इतनी गर्द यानी इतनी धूल आती थी बताते हैं कि गुरूकुल पर वो कमरों में बाहर ब्रांडो में ब्रह्मचारियों के ऊपर भी सब जगह छा जाती थी अब ऐसी स्थिति में श्वास प्रश्वास लेगा चाहे सामान्य ले असामान्य ले कैसे उसका शरीर स्वस्थ रह सकता है क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए जो वातावरण चाहिए वो वातावरण वहां पर नहीं मिला तो हम सामान्य रूप से दैनिक दिनचर्या में हम जो काम करते हैं श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, हमें पता नहीं लगता और वो हमारे लिए एक सामान्य जीवन चलाने तक तो सीमित है लेकिन जब हम शरीर को विशेष स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें अपने अंदर प्राण का विस्तार करना ही चाहिए ताकि अंदर बहुत सारे कोष्ठ होते हैं प्रकोष्ठ होते हैं छोटे छोटे जिनमें हमारी वायु नहीं पहुंचती है और वो बंद ही रहते हैं और जब बंद ही रहेंगे उसमें वायु पहुंचेगी नहीं तो उसमें जो गंदगी भरी हुई है वो निकलेगी तब जब वो खुलेंगे तो उनके निकलने का उपाय क्या है कि जब हम गहरे श्वास लें और छोड़े तो ये वृक्ष जो है वो क्या करते हैं कि जो विषैली और गंदी वायु होती है वो तो ले लेते हैं और शुद्ध वायु छोड़ते हैं तो इसलिए विधान किया गया है कि जहाँ एकांत रमणीक सुंदर वृक्षों के बीच में बगीचे में प्राणायाम का अभ्यास भी हम करते हैं तो वहां हमारे शरीर को निरोगता प्राप्त होती है और हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग ठीक तरह से काम करने लगते हैं तो कहते हैं स्वामी जी कि अब प्राणायाम का विचार किया जाता है प्राण अर्थात श्वास आयाम और आयाम अर्थात लंबाई यानी तात्पर्य श्वास की लंबाई को प्राणायाम कहते हैं अब जैसे आप देखिए श्वास की लंबाई कहां तक करें तो योग दर्शन में ही जैसे आता है वह आभ्यंतर स्तम्भ वृत्ति देश काल संख्या परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म कि वहां पहले तो चार प्राणायामों की चर्चा की है और उसकी विधियों की चर्चा फिर के लिए आगे जो प्राणायाम को एक एक सूत्र बताया गया है कि वहा ये होता है आभ्यंतर ये होता है स्तंभ वृत्ति ये होता है वहां एक एक प्राणायाम के बारे में सूत्र द्वारा वहां पर विधियां बताइए तो यहां पर कह रहे हैं कि बाह्य आभ्यांतर स्तंभ वृत्ति ये जो प्राणायाम है ये ये जो है देश को माप करके भी किए जाते हैं जैसे मान लीजिए हम आभ्यंतर प्राणायाम करते हैं या बाह्य प्राणायाम करते हैं तो हमने कितना स्थान नाप लिया कुछ लोग तो यहां तक देश को मापने के लिए विधि का प्रयोग करते हैं जैसे मान लीजिए रुई है रुई एक हल्की सी रुई धुनी हुई रुई और आपने स्वास्थ्य को बाहर छोड़ा तो रुई का स्पर्श आपके स्वास्थ्य से हुआ या नहीं हुआ वो हिली या नहीं हिली तो पहले यहां तक किया तो हिली फिर यहाँ तक किया तो हिली फिर यहाँ तक किया तो कम हिली फिर और ज्यादा दूर किया तो हिली नहीं तो कहने मतलब है कि ये देश के साथ में जब प्रणाम किया जाता की कि आपका स्वास्थ्य कितना लंबा है आप, आपका स्वास्थ्य का प्रभाव कहाँ तक है और काल में यानी उतने काल में कितने या तो कितने क्षण लगे उस लंबे श्वास को छोड़ने में कितने क्षण लगे तो काल काल हो गया और संख्या की उस समय आप कितनी गिनती गिनते रहे जैसे श्वास ले रहे हैं और गिनती गिन रहे हैं या श्वास बाहर रोक लिया अब हम गिनती गिन रहे हैं कि कितनी संख्या तक कि हमने गिनती की है तो वहां प्रथम उद्घात द्वितीय उद्घात और तृतीय उद्घात इस से वो वर्णन आया तो स्वामी जी कहते हैं कि प्राणायाम जो है वो यही है कि अपना शरीर स्वस्थ रखा जाए और फिर आगे स्वामी जी कहते हैं कि प्राणायाम का प्रयोजन है कि बहुत देर तक श्वास रोका जाए अब बहुत देर तक का यहाँ पर क्या लेना चाहिए जैसे कि छह महीने श्वास रोक लेते हैं तीन तीन घंटे श्वास रोक लेते हैं तो ऐसा तो स्वामी जी का अभिप्राय शायद नहीं होगा क्योंकि स्वामी जी ने भी योगियों के साथ में समागम किया और अहमदाबाद में उनको दो ऐसे योगी मिले कि जिन्होंने उनको बहुत सारी क्रियाएं सिखाई पर उन सब क्रियाओं को वर्णन ना तो सत्या प्रकाश में होगा और ना ही ऋग्वेद आदि बाल भूमिका में या ना उनके किसी पत्र व्यवहार में क्योंकि वो जन की क्रियाएं नहीं है उनको विशेष लोग ही कर सकते हैं जो उस तरह के आश्रम में हो उस तरह की दिनचर्या रखते हो तो इसलिए स्वामी जी ने ऋग्वेद आदि भाषभूमिका में या सत्ता प्रकाश में या पत्र व्यवहार में जहां भी प्राणायामों की या इस तरह की योग की क्रियाओं की चर्चा की है वहां पर उन्होंने जानबूझ करके इन क्रियाओं का विस्तार या इन क्रियाओं के बारे में कुछ नहीं कहा तो जो कहा है हम उसी के अनुसार करें तो स्वामी जी ने बाहर प्राणायाम को कितना लिखा है कि हम दो चार बार सामान स्वास्थ्य लेकर के बाहर रोक दे अब जब तक सहजता से रोका जा सके लेकिन फिर भी आप असहेज हो रहे हैं सहज को रोकते रोकते असहज हो गए तो मूर्छा आएगी जान तो नहीं निकलेगी घबराने कोई बात नहीं है प्राण तो नहीं निकलेंगे एकदम स्वाभाविक है कि अंदर आएंगे लेकिन घबराहट बहुत बढ़ जाएगी तो जैसे ही थोड़ी सी घबराहट हो तो धीरे धीरे उस श्वास को छोड़े हुए श्वास को अंदर ले लेना चाहिए अब हम कितना बाहर रोक सकते है उसको हम बढ़ा सकते हैं एक सेकेंड दो सेकेंड साठ सेकंड एक मिनट दो मिनट तीन मिनट अधिक से अधिक दस मिनट कर लीजिए आप दस मिनट तो शायद हालांकि रोकने वाले रोक सकते हैं दस मिनट भी तो कोई कठिन नहीं है तो लेकिन फिर भी उसकी एक सीमा है एक सीमा है कि हम कितने मिनट तक रोक सकते हैं? और रोकने से लाभ क्या होता है कोई कही हम प्राणायाम करते हैं तो और स्वास्थ्य रोकने की विधि भी कही गई है तो क्यों कही है उसका क्या प्रयोजन है ये है कि जितनी देर तक हम श्वास रोके रहते हैं उतने देर तक हमारी वृत्ति रुकी रहती है अब जैसे ही हम श्वास छोड़ना शुरू करते हैं आप देखेंगे कि वृत्तियों की तरंगें एकदम हमारे मन मस्तिष्क को आंदोलित करती रहती हैं जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तार शांत है और उसमें हमने एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया तो पत्थर फेंकते ही उस तरंगे एकदम इस तरह से फैल जाती है और धीरे धीरे फिर शांत हो जाती है तो ये ये प्राणायाम जो है एक सीमा तक रोकने से हमें लाभ होता है लेकिन बहुत अधिक रोकना या गलत विधि से रोकना तो उससे क्या होता है उसके परिणाम अच्छे नहीं आते तो कहते हैं कि प्राणायाम का प्रयोजन है बहुत देर तक अर्थात एक सीमा तक श्वास रोका जाए और ये आप बाहर और अंदर दोनों अर्थ इससे निकाल सकते हैं बाहर भी कि जितना रोका जा सके रोकिए आभ्यांतर जितना रोका जा सके रोकिए और जो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है उसमें ना बाहर रोकना है ना अंदर रोकना है कहाँ रोकना है जहां है वहीं रोकना है स्तंभ वृत्ति स्तंभ का मतलब यह है कि ठहर जाना कि ज, ज, जब हमारा व्यवहार ठहर गया है ना श्वास लेने का व्यवहार चल रहा है न श्वास छोड़ने का व्यवहार कर रहा है वह जैसा है वैसे ही हम ठहर गए और जितनी देर तक हम ठहरे रहेंगे उतनी देर तक आप अनुभव करेंगे कि वृत्ति शून्य अवस्था रहेगी यानी उस समय हमें बाहर की तरंगें, वृत्तियां विभिन्न प्रकार के विचार आंदोलित नहीं कर सकते मुझे विशेष रूप से विचलित नहीं कर सकते प्रभावित नहीं कर सकते तो ये कितना बड़ा लाभ है स्वास्थ्य को रोकने का इसलिए इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है और कहते हैं कि बहुत समय तक प्राणायाम करने से चित्र एकाग्र हो जाता है तो चित्र एकाग्र कब होगा जब थोड़ा रोकेंगे और हम लेते ही रहेंगे छोड़ते ही रहेंगे चित्रकागर कहाँ होगा हाँ चित्रकागर होगा लेने छोड़ने में चिताग्र होता रहेगा चित्र श्वास को लेने और छोड़ने में तो एकाग्र हो जाएगा पर जिस एकाग्रता की बात यहाँ पर की जा रही है वो एकाग्रता लेने छोड़ने से नहीं होगी वो एकाग्रता मन को जब एक जगह हम स्थिर करेंगे धारणा के लिए तब वो मन एकाग्र होगा तो कहते हैं कि प्राणायाम का मुख्य काम यह है कि यदि योग शास्त्र के अनुकूल श्वास बाहर भीतर छोड़े तो शरीर में निरोगता की उत्पत्ति होती है स्वामी जी कहते हैं कि प्राणायाम का मुख्य लक्ष्य यह है कि हम योग में या किसी भी कार्य क्षेत्र में अच्छी तरह से सफल होने के लिए हम प्राणायाम का विधि पूर्वक अभ्यास करें जब हम विधि पूर्वक प्राणायाम करेंगे तो हमारा पूरा शरीर निरोग रहेगा जैसे बाह्य प्राणायाम करते हैं तो जब हम आतों को या पेट को पीछे खींचते मूल मूलबंद जैसे हम लगाते हैं और जितना हम पीछे खींच सकते खींच सकते हैं खींचे तो उससे क्या होगा कि आंतों में शिथिलता पाचन शक्ति का ठीक ना होना जठाग्नि का ठीक ना होना यानी बहुत सारी बीमारियां जो है वो वो बाहे प्राणायाम से धीरे धीरे समाप्त हो जाती है बल्कि अगर हम ज्यादा प्राणायाम करें जैसे तीन से शुरुआत करें और इक्कीस तक हम पहुंच जाएं, तो अगर दूध की पर्याप्त मात्रा में है तो वो अधिक भी कर सकता है क्योंकि वो अग्नि भड़क उठती है प्राणायाम करने से अग्नि भड़कती है तो जो कुछ खाते है वो पचा देती है तो ये कितना बड़ा लाभ है अब ये हाजमोला चूरण खाओ कि, कि पचमोला खाओ कि डाइजेशन खराब है तो और कुछ खाओ तो ये ये हाजमोला वगैरह जो है ये तो उन लोगों के लिए है जो कुछ करते नहीं है बस बैठे रहते काम करते लेकिन जो प्राणायाम का अभ्यासी है वो उसको हाजमोला की या किसी और मोला की जरूरत नहीं पड़ेगी वो स्वस्थ रहेगा तो अब ये विधि पूर्वक अगर हम चार प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो शरीर स्वाभाविक रूप से निरोग रहने लगता है और जब शरीर निरोग रहता है तो मन भी प्रसन्नचित रहता है अब मन जब प्रसन्नचित रहता है तो हर काम को हम अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं कौन सा गीता का श्लोक है ना कौन सा है प्रसादे सर्व दुखा हानि रसोप जायते प्रसन्न चेत सो ही आसू बुद्धि परि प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही एकाग्र हो जाती है और जो व्यक्ति एकाग्र होता है उसका मन प्रसन्न होता है उसको कोई विचलित नहीं कर सकता जैसे हम छोटी छोटी बात में क्षोभ कर लेते हैं क्षोभ आता है न योग दर्शन में दुख दौरम अंग मेज श्वास प्रश्वास सह भुभा जो क्षोभ है ना वह आया है दौरम चेतस चेतसा क्षोभा दौर मनस्तम यानी चित्त का जो क्षोभ है नहीं रहे अब हम भीतर से परेशान हो गए तो ये प्राणायाम और ये ध्यान और इस तरह की विधिया हमें अंदर संतुलित करती है तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि प्राणायाम करने से चित्त एकाग्र हो जाता है और और इससे निरोगता की उन्नति होती अब स्वामी जी एक और आगे बात कहते हैं ईश्वर में लो लगाने को प्रत्याहार कहते हैं तो ईश्वर में लो कैसे लगती है भोजन में लो लग जाती है ना बहुत जल्दी लो लग जाती है भोजन में और वो भी अगर मन पसंद हो तो मन पसंद अगर विशेष भोजन किसी दिन हो और होता ही रहता है तो आप स्वयं हम आप स्वयं अपने मन की वृत्तियों का आकलन कर सकते हैं कि उस समय हम कितने तल्लीन होकर के खाते हैं और थोड़ी सी भी अगर बाधा आती है तो हमारे क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता लव का मतलब तल्लीनता विशेष स्नेह ईश्वर में विशेष प्रेम हो जाना जिसको ईश्वर परिधान कह सकते हैं ईश्वर समर्पण जी डूब जाना तन्मयता तल्लीनता हो जाना तो प्रत्या ईश्वर में लय ईश्वर में लव लगाने को प्रत्याहार कहते हैं प्रत्याहार कब होगा जब हमारा मन इंद्रियों के विषयों से हटकर के भीतर की ओर जाएगा और मन को स्थिर करके जब हम अपना संबंध आत्मा से जोड़ते हैं और आत्मा के अंदर जो ईश्वर है उसके साथ में जब हम अपने ज्ञान को अपने बल को जब हम उसमें अपने आप को लगा देते हैं उसके गुणों की स्तुति या प्रार्थना करते हैं तो वो अवस्था हमारी ईश्वर की तल्लीनता की अवस्था है और बहुत अधिक जो अभ्यासी होते हैं उपासना करने वाले तो उनको तो समय का ही पता नहीं लगता है कि एक घंटा कैसे हो गया आधा घंटा कैसे हो गया वो इतने तल्लीन हो जाते हैं और वो उनको शांति वो उनको सुख वो उनको एक दुख रहित अवस्था प्राप्त होती है जो सारे दिन घूम घूम करके और सांसारिक विषयों में उलझे रहने पर उनको प्राप्त नहीं हो पाती तो इसलिए कहते हैं कि प्रत्याहार से अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में करके और फिर हम धारणा की ओर बढ़ें उसी की बात स्वामी जी कहते हैं कि मुख्य मुख्य स्थानों में चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है अब सब पर तो हम धारणा नहीं लगा सकते जैसे अभी यहाँ लगाई फिर यहाँ लगा ली फिर यहाँ लगा ली फिर यहाँ लगा ली फिर यहाँ लगा, लगा ली तो, तो सब जगह धारणा ही लगाएंगे तो फिर चित्त को एकाग्र कहा करेंगे इसलिए कोई सा भी एक स्थान जहाँ हमें धारणा लगाने में सुविधा हो देश वन चित्त से स्थान में अपने मन विशेष को बांध देना उसका नाम है धारणा कहीं भी लगा सकते जैसे कोई यहाँ लगाए तो यहाँ लगा सकता है पर यहाँ लगाने के बाद उसका सारा ध्यान यहीं पर रहना चाहिए या यहाँ रहना चाहिए नासका के अग्रभाग पे और उस समय जो संवेदनाएं उठती हैं उस समय कुछ विशेष अनुभव जो होता है वो अनुभव ही हमारी धारणा को पक्की करने के लिए समर्थ हो जाता है और आप कई बार अनुभव करें कि जैसे हम यहाँ धारणा लगाते लगाते भी हमारी धारणा ही लगती और हम कहीं कहीं पहुंच जाते हैं तो उसमें क्या है उसमें हमारी वृत्तियां जो हमें है बाधक बनती हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आधा घंटे के लिए पंद्रह मिनट के लिए हम ये संकल्प लेकर के बैठे कि अब दस मिनट के लिए या पंद्रह मिनट के लिए मुझे यही धारणा लगानी है कोई कह सकता जी ईश्वर मेरा मन नहीं लगता मैं कहता हूँ ठीक है ईश्वर मन नहीं लगता तो मत लगाओ वो भी नहीं कहता कि हमारे भी मन लगाओ जबरदस्ती हमारी वो वो हमारी खुशामदी थोड़ी, थोड़ी ना करता कि आप हमारी उपासना करो हम हम अपने लाभ के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं तो अगर मन नहीं भी लगता है तो भी अगर आप यहां पर आप और हम दस मिनट भी यहीं पर केवल देखते मात्र रहें केवल देखना मात्र करते रहें तो उससे भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी विषयों में सुसंगति हो गई है और फिर वहीं पर जब मन लगे थोड़ा सा चित्र एकाग्र हो तो वहीं पर केवल ओम का एक चित्र बना लीजिए आरंभिक साधकों के लिए बता रहा हूं वहीं पर एक ओम लिख दीजिए कल्पना से और फिर उसी को देखते रहिए फिर जब वो एकाग्र होने लगे तो फिर आगे चल के उसके एक अर्थ को पकड़ लीजिए जैसे हे hey ईश्वर आप दयालु है मैं भी आपकी तरह दूसरे प्राणियों पर दया करू और साथ ही अपने शरीर पर भी दया करू अपने मन पर भी दया करू क्योंकि वो संस्कृत में कौन सा श्लोक आता है कि शरीर तो फिर फिर मिलता है भोजन फिर फिर नहीं मिलता है भोजनम कुरु दुर्बुद्धे मां शरीरम आ, मतलब बार बार शरीर नहीं मिलता है तो बार शरीर तो बार बार मिल जाएगा लेकिन भोजन ये बार बार नहीं मिलेगा तो विशेष भोजन जो हम खाते हैं ये बार बार कहा मिलेगा और शरीर तो ठीक है ये गया तो दूसरा आया तो अपने शरीर पर भी दया करो अपने मन पर दया करो मन को गलत रास्तों पर ले जाने से रोको ये मन पर दया है तो कहते हैं कि इस तरह ईश्वर के किसी एक गुण का ध्यान करके हम आधा घंटा पंद्रह मिनट उस ईश्वर के ध्यान में अपने शरीर के मन बुद्धि के बारे में विचार कर सकते हैं और हमारा मन खूब लग जाएगा जैसे कल रात बात हो रही थी कि जी ईश्वर की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य है वो हम सब जानते हैं और शायद हम इन शब्दों को सुनते सुनते इन शब्दों को हमने इतना ऐसा कर दिया जैसे रात की रोटी बासी होती है ना उसको खाना नहीं चाहता तो ये शब्द सुनते सुनते हम ऐसे हो गए जैसे बासी रोटी हमें इनमें रुचि नहीं मालूम होती इस पर प्राप्ति के लिए हमारा जीवन है अरे कुछ नए शब्द ढूंढें कुछ कोई नई विधि ढूंढें लक्ष्य तो हमारा वही रहेगा तो ये छोटी छोटी जो विधिया जो है इन विधियों से हम पंद्रह मिनट आधा घंटे तक अपने मन को बहुत शांत और रख सकते हैं अगर और मन नहीं लगता है तो जैसे मैं दिलीप इनको विशाल जी को और देव दो ब्रह्मचारी और बैठते थे तो इनको मैं आधा घंटे उपासना करवाता था तो उस आधा घंटे में जैसे इनको बाह्य प्राणायाम है कुछ आभ्यंतर प्राणायाम है कुछ और इस तरह की चीजें हैं तो उसी में समय निकल जाता था और पता नहीं लगता था आधा घंटा कम निकल गया तो इस तरह से स्वामी जी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है वो यद्यपि उस परम अस्तित्व को परम सत्ता को ही जानना है लेकिन एकदम तो हम सीधे नहीं पहुंच सकते तो उसके लिए धीरे धीरे हमारे प्रयास होने चाहिए और निश्चित रूप से जब हमारा जीवन ईश्वर से या किसी ऐसे ध्यान से जुड़ता है तो उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है व्यवहार में हम उतने असंतुलित नहीं होंगे व्यवहार में हमारी समझ और चिंतन का थोड़ा सा स्तर बढ़ जाएगा तो आगे स्वामी जी कहते हैं कि मुख मुख्य स्थानों में चित्त को स्थिर करने का धारणा आगे कहते हैं कि आत्मा मन और इंद्रियों को किसी वस्तु में लगाकर उस वस्तु पर मनन करने का नाम ध्यान है अब ध्यान क्या है कि जहां पर भी हमने धारणा स्थिर की हुई है हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं कही है। तो हम अभी छोटे बच्चे ही तो है ना बुद्धि में जी बच्चे को कुछ भी कहो हम्म ये तो बच्चों को पकड़ाने के लिए एक थोड़ी देर के लिए है और जब उसको उसमें आनंद आएगा तो फिर उसको आगे की चीज बताएंगे फिर वो उसको छोड़ दे जैसे जैसे नकली खिलौना आज नकली आम और असली आम जब तक असली नहीं मिलता तब तक बच्चा वो नकली आम को चूसता रहता पकड़ता रहता फेंकता रहता जैसे उसको असली आम मिलता है वो तो उसको फेंक देता है तो ये जो मैं रात कह रहा था ये केवल बहुत आरंभिक लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों की जैसी उम्र है ना ठीक है आप में से कई अच्छी उपासना करते होंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनका मन नहीं टिकता है इधर उधर तो देखते रहते होंगे ऐसा करके आज कब घंटी बजे ऐसा होता नहीं होता है और सबके साथ होता है ये इसमें कोई आपका कोई बहुत बड़ा दोष नहीं ये उम्र ऐसी होती की इसमें इस तरह की चीजों को थोड़ा सा एकाग्रता से सुनना उसको महत्व देना ये थोड़ा कठिन काम होता है लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि कम से कम कुछ कुछ तो टिको अरे दस मिनट तो टिका दो अपने सही को ठीक है आधा घंटा तो बीस मिनट बेकार में जाए तो दस मिनट तो टिकाओ और जब दस मिनट टिकेंगे तो धीरे धीरे फिर हम समय बढ़ाते चले जाते हैं तो क्यों नहीं आएगा आएगा आनंद का ध्यान करते रसगुल्ले का ध्यान करते आनंद आता है नहीं आता है और जब खाने को मिलता है तब आता है तो जैसे रसगुल्ला खाने पर आनंद आता है वैसे रसगुल्ले की स्मृति भी आनंद देने वाली हो जाती है आप अनुभव नहीं करते होंगे जैसे थोड़ा आता ना जैसे जै, जै, जै, जैसे देखिए जैसे देखिए व्यक्ति को व्यक्ति को स्मृति से भी बहुत सुख मिलता है अभी वो चीज मिली नहीं है जैसे मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि अब मेरे पास खूब पैसा हो गया हमारे पास खूब पैसा हो गया तो अगली बार हम बहुत महंगी कोई चीज खरीदेंगे जो विश्व भर में किसी के पास नहीं है और पैसा मेरे पास खूब है तो अब वो अभी हमने चीज खरीदी नहीं है वो आएगी एक महीने बाद दो महीने बाद लेकिन उसकी उसकी स्मृति उसकी लोगों के द्वारा प्रशंसा जो हो रही है वो मेरे मन को सुख पहुंचाती रहती है हालांकि चीज मिलने के बाद फिर वो सुख नहीं रहता है और दो चार दिन थोड़ा संभाल रखेंगे उसके बाद ऐसा लगेगा कुछ नहीं है सामान्य ऐसा होता है ना तो ये स्मृति भी कई बार आदमी को जो है वो सुख देती रहती है ठीक है तो ये है तो ठीक तो है बा, बाकी चर्चा कल करेंगे शांति हाँ हाँ पूछिए अप्रैल सुभाष चंद्र अट्ठाइस अट्ठाईस अप्रैल का है अट्ठाईस अप्रैल का है हाँ तो उसमें ऐसा करते हैं कल कर शुक्रवार है ना तो आप लोग शुक्रवार शनिवार रविवार बहुत उत्साह से आप जयंती मनाइए और सुभाष के संस्मरण सुनाइए नहीं आप कहेंगे तो फिर मैं भी थोड़ा बोल दूंगा ठीक है फिर शनिवार रविवार को आप भी बोल सकते है ठीक चलिए ओम ओ शांतिर अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रा शांति, शांति रोशन